माकाच्रोत्रो बल इंद्रिया चर् परिषद प्रथम अध्याय द्वितीय खंड के ऊपर विचार आरंभ हुआ प्रथम खंड में कहा था ओंकार की उपासना करनी चाहिए रसतमत्व आपकी समृद्धि को विशिष्ट करके ऐसा जान करके करना न जान करके करने में फल भिन्न भिन्न होता है ऐसा बताया अंतिम मंत्र में नाना तो विद्या च विद्या चाह इत्यादि का भिन्न भिन मार्ग है क्योंकि तो जान करके करने से भिन्न होता है न जान जानने से भिन्न होता है दृष्टांत दिया, आशिकाते हैं, पद्मराग मणि आदि के विषय में एक मणि को जानने वाला व्यक्ति है उसकी कीमत समझता है और एक भील है उसको कुछ आता नहीं है वो सामान्य समझेगा सामान्य में देख देगा और जो जानता है कीमत वो बहुत लाभ प्राप्त करता है इसलिए जानकर ही उपासना करना चाहिए उसके गुणों के विशिष्ट करके उपासना करना चाहिए कि पूर्व कंड शिक्षक हुआ अगले में कहना चाहता हूं किसी ओंकार की उपासना करना है किंतु तो मुख्य प्राण दृष्टि से उपासना करना है इसमें ये कहना चाहेंगे एक एक इंद्रियों को दिखा करके असुरों को द्वारा पाप से प्रेरित हो जाएंगे इंद्रियां अपने विषय की आसक्ति है सबकी अपने विषय में सबका आसक्ता है मुख्य प्राण का किसी आसक्ति नहीं है तो इसलिए मुख्य प्राण दृष्टि से ओमकार की उपासना करना चाहिए यह आएगा अध्यात्म में आगे अधिदय में आदित्य रूप से उपासना करना चाहिए माने दो रूप से अध्यात्म और दैनिक रूप से उसी ओंकार उदित ओंकार की उपासना करना है तो अध्यात्म में प्राण दृष्टि से करना है और अध्याय में बहुत सारे देवता उनमें से आदित्य रूप से करना है ऐसा यहां दिखाएंगे तो एक भूमिका बना रहे हैं मंत्र हो गया था ठीक है गुणत्रय विशिष्टम उद्गी अवय भूतम ओंकाराख्यम अक्षरम परमात्म प्रतीकम तद विद्या उपासी पूर्व खंड में ही तीनों गुणों से विशिष्ट रसतमत्व आपकी समृद्धि जो तीन गुण हैं उस तीनों गुणों से विशिष्ट जो उद्गीत का अवयव है ओंकार उद्गीत एक कर्म होता है उदगान कर्म है उसके अवयव है ओंकार यह उद्गित शब्द से कहा गया उदगीत का अवय भूत जो ओंकार नामक अक्षर है वर्णात्मक है वह परमात्म प्रतीकम परमात्मा का प्रतीक है वह जैसे शालिग्राम आदि विष्णु के प्रतीक नर्मदा का शिलाखंड शिव जी के प्रतीक उसी प्रकार परमात्मा का प्रतीक होता है उनका प्रतीकम तद्बुद्धि प्रतीक है परमात्मा कर, उपासना परमात्म बुद्धि से ओंकार की उपासना करनी चाहिए जैसे हम मूर्ति की उपासना करते हैं परमात्म दृष्टि से प्रकार करना चाहिए उपदिष्टम पूर्व खंड में यह उपदेश हो गया इधानीव अब इस खंड में क्या करना चाहेंगे द्वितीय खंड में कहा तश वही ओंकार की उसी ओमकार की तस्व अक्षर से उसी अक्षर का अध्यात्म में दो प्रकार से अध्यात्म में मुख्य प्राण दृष्टि से उपासना है। इसलिए इंद्रियों को एक एक करके दिखाएंगे वहां उदान दर्श समर्पण होता है मुख्य प्राण दृष्टि से और अधिदेव में आदित्य दृष्टि से अधिदेव में बहुत सारे देवता हैं तो आदित्य रूप से उपासना करनी है ये बताना चाहेगा वेदना आदित्य प्राण दृष्टि उपासना अध्यात्म अधिदेव में, में आदित्य और प्राण माना अधिदेव में आदित्य दृष्टि और अध्यात्म में प्राण दृष्टि से उसी की उपासना विवक्षण एक कहने की इच्छुक खंडिकांतरण अवता रहे अगला मंत्र का अवतरण जैसे अगला का अवतरण जैसे भाष्य में कहा था देवासुरा मैंने देवास्था असुराश्र इत्यादि कहा देवता और असुर दोनों दल देवासुर एक तो कहानी हुई है आ, लड़ाई करते रहे देवता असुर मुख्य देवता असुर यही अध्यात्म में यही है दो प्रकार की जो तो वृत्तियां चलती है मन में कभी दैवी वृत्ति जगती है कुछ भजन पाठ करने की इच्छा होती है राधन करने की इच्छा बनती है कभी आसुरी वृत्ति जगती है तो ये लोग वो कमाओ वो कमाओ कौ विषण की तरफ चली जाती है आसक्ति बुद्धि वृत्ति जो बनती है आसुरी वृत्ति है और साधना संबंधी जो वृत्ति बनेगी वो दैवी वृत्ति है यही है देवासुर आध्यात्म में यही कहा चाहेंगे दे, देवासुरा में द्वंद्व समासय है कहते हैं देवास्रास्त देवासुरा देखा टीका तत्र अक्षराणी व्याचिक्यासुर अप्रतिभा विदासम विवकश समासम करते हैं भाष्यकार एक एक शब्दावली के अक्षर करना या अर्थ करना चाहते हैं मंत्र में जो शब्द आए हैं अक्षर माने शब्द पर्वों का प्रत्येक पर्व का व्याख्या करने के इच्छुक भाष्यकार अप्रतिभा विदास समास खोल के दिखा रहे हैं भाष्यकार इसकी प्रतिभा नहीं है ऐसा न हो अप्रतिभा अप्रतिभा को हटाने के लिए समास विवक्षित सम दिखाते हैं द्वंद्व समास है। देवासुरा देवास देवास्त्या शब्द देव निष्पत्ति प्रकार दिवधातु दिव से देव बनता है वो दस अर्थ में धातु है माने प्रकाश अर्थ को लेकर के देव शब्द बनता है दिव्यातु से एक आते हैं देव शब्द के जो उत्पत्ति का प्रकार निष्पत्ति का प्रकार है सूचित कहते हैं देवा क्या कहा देवा दिव्यते द्योतनाथ दिव दिव्यतु द्योतनाथक है क्योंकि दिव्य क्रीड़ा बीजी साथ व्यवहार स्तुति मौत अकांति द्यूती इत्यादि अर्थ है दस तो द्योत मैंने प्रकाश अर्थ भी है दिव्यतु इसलिए कहा दिव्यतेर द्योतनाथ दिव दिव्यतु दस अर्थ है उनमें से द्योतन अर्थ वाला प्रकाश अर्थ वाला अर्थ लेकर के यहां देव बनाया नंदी ग्रही पचादी को जुड़ी अर्थस्य दिव्यतू से करेंगे अच देव बन जाएगा बहुवचन देवा हो जाएगा ठीक टीका वे कहते हैं दिव्यते दिवतनार्थ हास्त्र में बोला था प्रकाशार्थम जो दिव्य धातु है उसे देव बनता है तो कैसे तो कहा दिव्य धातु को दिवाली के धातु और दे दिया दिव्य क्रीड़ा दी दिव चिकित्सा देवहार द्यूती स्तुति बोध मदर स्वप्न क्रांति गति ये दस में धातु है उनमें से यहां पर किस अर्थ में देवता बनाने देव बनाने के लिए द्यूती अर्थ प्रकाश अर्थ को देव कहा ये कहा दर्शनार्थ इस देव धातु से इतने विशिष्ट धातु होता है वो उनमें से प्रकाश अर्थविशिष्ट लेकर के देव शब्द बनाया गया तो कैसे होगा देव कैसे बना तो देव धातु से दर्शन तस्तः अजंत्य अच प्रत्यय लगाया हुआ है नंदीग्रही प्रजाति आशा अच्छा। देव धातु से अच लगा के पुगन प्रभु से गुण करके देव बना दिया ये कहा अजंत्य गुणे गुण करने पर गुण कर दिया गया तो कर्तरी करता अर्थ में देव बन गया प्रकाश करने वाले को देवता देव बोलते हैं कहा यथोक्त तो रूप सिद्धि जो तो बताया गया रूप क्या है देव शब्द की सिद्धि हो जाएगी देव शब्द की सिद्धि कहा तेज द्योतक देव द्योतक है प्रकाशक है द्योत देवतः प्रकाश अर्थ बताया द्योतक है प्रकाशक है देवता लोग कौन है रूढ़ेर इंद्रादय भविष्य रूढ़ ही लेंगे तो देव शब्द करते इंद्र वरुणादि होंगे अधिद देवता में चले जाएंगे रूढ़ देवता उन्हीं को बोलते हैं देव उन्हीं को बोलते हैं इंद्राए स्वाहा इत्यादि रूढ़ उन्हीं को लेते हैं किंतु तो? यहां कहते हैं शंका करेंगे रूढ़ करेंगे तो इंदिरादी देवता में चले जाएगा तब कहते हैं यहां रूढ़ नहीं लेना है क्या कहा शास्त्र उद्भाषिता इंद्रिय वृत्त है शास्त्र संस्कार से उत्पन्न होने वाली जो इंद्रियो की वृत्तियां हैं जब शास्त्र संस्कार से जगने वाली वृत्तियां होती है साधना प्रधान वृत्ति होगी उसी को यह देव शब्द से कहा है यह आध्यात्म शास्त्र है इसलिए यहां ये लेना है शास्त्र उद्भाषिता इंद्रिय वृत्त यह शास्त्र संस्कार से युक्त जो इंद्रिय की वृत्ति है उसी को देव शब्द से कहना यहां ये कहा इंद्रादि देव ले लेना देव शब्द का असुर शब्द से भी यह कोई विरोचन आदि को लेना इंद्रिय वृत्ति है भी जो विषयाकार वृत्ति विश्व में जाने वाली वृत्ति है विषयाकार वृत्ति वो है आसूरी वृत्ति जो गीता के सोलह सोलह सध्याय में दो प्रकार के संपद बताए दैवी संपद आसुरी संपद वही यहां वृत्तियां हैं शास्त्र यथि अध्यात्म अध्यात्म ये उपसंहार विरोधा क्योंकि यहां आगे इस प्रकार के अंति में कहेंगे ये अध्यात्म ऐसे बोलेंगे अध्यात्म उपासना हुए ही बोलेंगे आगे अर्थाधिदम ऐसा आएगा जो दिव्य खंड है ये चल रहा है इसका इसमें अंत में आएगा ये अध्यात्म ऐसा आएगा मंत्र में तो ये अध्यात्म कांड से अधिद देवता इंद्रादि देवता नहीं ले सकते देव शब्द से अध्यात्म देवता ही लेना पड़ेगा इंद्रिवृत्ति है यदि अध्यात्म भी उपसंहार विरोधा इस प्रकार का उपसंहार में ये अध्यात्म ऐसा पाठ आएगा मंत्र इसलिए प्रसिद्धि है यत्वा प्रसिद्धि को त्याग देना है यह प्रसिद्धि किसने थी देव शब्द इंद्रादि में त्याज्य होते हैं क्यों ये अध्यात्म में आगे शब्द आएगा विरोध करता है इसलिए प्रसिद्धि को त्यागता उपासक शरीरस्थ कर्णावस्था देव माने उपासन जो होगा उसके शरीर में रहने वाली जो इंद्रियां उसमें रहने वाली वृत्तियां देव वही हैं कारण कि एक अवस्था है इंद्रियों की एक अवस्था है वही देवता है देव जो सत्गुण संपन्न होंगे इंद्रिया जिस अवस्था में उस काल में उनको देव कहा जाता है रजोगुण तमोगुण से युक्त होने पर उनको अशुर कहा जाता है ये बोलना होता है तो ये इंद्रिया का नाम है क्यों आगे इति अध्यात्म आएगा मंत्र इसमें सब तो आप होगा शास्त्रानुसार हो देव देवसबल वाक्य शास्त्र के अनुसार करने वाले जो होते हैं इंद्रिया जब हमारे शास्त्र के ढंग से चलते हैं उस काल में इनको देव कहा जाएगा देव कहा जाता है देवसबल वाक्य देव शब्द का अच्छे होते हैं यह अर्थाया तथा तो असुरा दूसरा असुर शब्द है क्या लेना है इसी में घटाना है वो भी इंद्रिय वृत्ति में घटाना है तथा तो असुरा विरोचनादय शुभ प्रश्न आया विरोचनादी हो असुर शब्द से कहते हैं ये में कहते हैं ये भी नहीं पूर्व बात, जैसे पहले देव शब्द का अर्थ इंद्रिय वृत्ति लिया गया इसी प्रकार असुर शब्द का अर्थ भी इंद्रिय की वृत्ति लेना है अध्यात्म है यार उपसंगार विरोधम वहां भी उपसंगार के विरोध आ जाए क्यों यदि अध्यात्म ऐसा पाठ आएगा अगले मंत्र में ये अध्यात्म उपासना हो गए अथा अधिदेवम ऐसा आएगा यदि अध्यात्म पहले जैसे उपसंगार विरोध होने से देवशब्द का अर्थ इंदिरादी नगर के एक इंद्रिय के वृत्तियां बोलिया इसी प्रकार असुर शब्द भी ये वृत्तियां हैं उपसंगात विरोधन ये वृत्त्य असुर असुर तद विपरीता शास्त्रीय संस्कार से उत्पन्न जो वृत्तियां वो नहीं है स्वाभाविक उत्पन्न होने की वृत्तियां काम प्रो लो वो अंपत्स ये वृत्ति है इसको असुर कहा है, असुर शब्द का यह कहा जाता है असुरा असुरा इंद्रिय वृत्ति या वृत्तिया असुर शब्द से भी इंद्रियों की वृत्तियां लेना है इंद्रिय वृत्तियां हैं तो यदि संबंध कहा सात्व का इंद्रिय वृत्ति में वह तासाम असुरत्व सिद्धार्थम कर सकते वृत्ति की अपेक्षा इनमें विपरीत दिखाते हैं तासाम जो असुर वृत्ति यहाँ असुरत्व सिद्धार्थम क्यों उसमें असुरत्व सिद्ध करना है इसलिए सात्विक वृत्ति से इनको विपरीत दिखाते हैं तद विपरीता भाषण कहा असुरा तद विपरीता सात्विक वृत्ति से जो विपरीत है ऐसे वृत्तियों को कहा असुर हैं तासाम असुर शब्द बातच्यते हैं निमित्तांतर उस इंद्रिय वृत्तियों में रजुगुणी वृत्ति तमोगुणी वृत्ति होगी उसको असुर शब्द का बाच्य होने में एक अन्य निमित्त भी है क्या निमित्त है तथा श्वेशु शेषु असुसु विश्व विषयासु प्राण क्रियासु रमणा यह भी हेतु है तो स्वाभाविक स्वाभाविक स्तम आत्मिका इंद्रिय वृत्त एवं यही है असुरा श्वेश अपने अपने विषयों में शीर्ष शीर्षु अशुसु विश्व विषय भिन्न भिन्न विषय है सबके हमारे इंद्रियों के प्रत्येक भिन्न भिन्न विषय है जो चक्षु है उसके जो विषय रूप है उसको गंध का पता नहीं होता रस का पता नहीं होता शब्द का पता नहीं होता चक्षु को कुछ नहीं केवल उसको एक ही विषय है उसी में आ सकता है किसी प्रकार रस केवल रस में बसता है उसको अन्य कोई विषय की जानकारी एक ही विषय में मस्ता है हर इंद्रिया और अपने अपने विषयों की तरफ खींच रहे हैं इस सारे इसी बात है माँ को सारी क्रिया ऐसी कहते हैं तथा ये कहा कि सात्विक श्वेशु शेषु अशुषु अपने अपने विषयों में विश्वक विषयासु भिन्न भिन्न विषयों में प्राण क्रियासु जो प्राणादि क्रिया किसी की प्राण क्रिया है किसी का दर्शन क्रिया है किसी का स्पर्श क्रिया है अपने अपने जो विषय अलग अलग है उसी में रमण कर रहे हैं आनंदित हो रहे हैं इसलिए स्वाभाविक क्या जो है जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं शास्त्र संस्कार से उत्पन्न है स्वाभाविक वृत्ति जो तम आत्मिका है अज्ञान स्वरूपा वृत्तियां हैं वही है असुर ठीक हम चाहते हैं विश्व विषयाशु विश्वंत नानागत भिन्न भिन्न गति है सबके हैं सब कोई प्राण क्रिया में मस्त है कोई रूप क्रिया में मस्त है कोई दस्त में मस्त है अपने विश्व मस्त है सब नानागत विषया नाना प्रकार के विषय हैं या आसान जिन, जिनका ऐसा है तासु उन प्राण क्रियासु जीवनाकूल प्राण चेष्टाशु प्राण क्रिया है इनकी क्या है जीवन अनुकूल जो प्राण की चेष्टा है इनमें भ्रमण करने वाले ये वृत्तियां इनकी तदेव स्कूल की स्वाभाविक का इसके सारांश युवा स्वाभाविक तम आत्मिका स्वाभाविक रूप से जो अज्ञान स्वरूपा है ये वृत्तियां यही है वसु शब्द गाते हैं कहा शास्त्र अपेक्षा अंतरेणव स्वभाव प्रवर्तमानत्म स्वाभाविकतम स्वाभाविक शब्द का अर्थ वा यही है शास्त्र की अपेक्षा किए बिना शास्त्र में क्या कहा कैसा करना उसके अपेक्षा किए बिना ही शास्त्र अपेक्षा अंतरेण शास्त्र की अपेक्षा के बिना ही स्वभाव बसा था प्रकृति के पश्च्य जैसे जैसे अपना प्रकृति उसके आधार पर प्रवर्तमानत्म प्रवृत्ति होना यही है आपका स्वाभाविक शब्द आता था यथाच जैसे यथात शास्त्रीय इंद्रिय वृत्ति में वैपरीतम अमूसाम विशदम इतर्थ अति विशदम इतना जिस प्रकार शास्त्रीय इंद्रिय वृत्ति के अपेक्षा शास्त्रीय जनित जो इंद्रिय वृत्ति होगी सांस्कारिक वृत्ति उससे विपरीत इन वृत्तियों में अमूसाम ये जो स्वाभाविकी वृत्तियों में अति अति अतिपष्ट है शास्त्रीय संस्कार जनकृति की अपेक्षा ये वृत्ति अलग हो जाती है स्वाभाविक अतिपष्ट के वैपरीत्यांतर मह और भी एक विपरीत है तमात्मिका ये अज्ञान स्वरूपा है तमात्मिका इत्यादि का तमात्मिका इंद्रिय वृत्य एव इत्यादि का हई हाँ इति पुनृत्त उद्भाषकों ने पाते पहले घटना भी घटी है यहां तो हम यहां घटा रहे हैं किंतु अध्यात्म पुराणों में कहानी है देवासुर संग्राम प्रसिद्ध है पहली घटना भी घटी हा भई ये जो हाँ रिपात है पूर्व घटना को प्रसिद्ध बताते था, पहले घटना भी घटी है पहले हई यदि पूर्व भाषको दीपातो यत्र आगे यत्र पद आया युद्ध है यक है भाषगार है इसमें निमित्त कोई एक निमित्त मिला है हमको क्या निमित्त है इतर इतर विषय अपहरण लक्षण एक ही एक दूसरे के विषयों को अपहरण करना चाहते हैं दैवी वृत्तियां जो होगी वो आसुरी वृत्ति को अपहरण करना चाहती है और आसुरी वृत्तियां दैवी वृत्ति का अपहरण करना चाहती है यही है झगड़ा का कारण का एक समय तिरे तो समय तिरे में ये प्रयत्न धातु है किंतु संपूर्वक होने से संग्राम अर्थ होता है कहा संपूर्व से तथे संग्राम अर्थत्व संग्राम कृतवंता संपूर्व एक धातु है लिटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन है संग्राम अर्थ होता है यह संग्राम किया इन लोगों ने आपस में लड़ाई की यह अर्थ ठीक टीका कहते हैं कथम विधो विषय अपहारण निमित्तीकृत्य देवानाम असुराण संग्रामो अभूत किस प्रकार परस्पर विषयों का अपहरण निमित्त करके अपहरण का निमित्त बना करके देवताओं का और असुरों का दोनों का संग्राम कैसे हुआ ये प्रश्न आया इति अपेक्षायाम ऐसी विद्या होने पर आसूर्यृत्तिम प्रकट है आसूर्यृत्ति दिखाते क्या चाहती हो आसूर्यृत्तियां शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति अभिभावनाय प्रवृत्ता शास्त्रीय संस्कार से जो उत्पन्न वृत्तियां होती है उसको दबाने के लिए प्रवृत्ता है ये शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति अभिभावनाय प्रवृत्ता स्वाभाविक तमो रूपाय इंद्रज वृत्तयो असुरहा असुदा यही है जो शास्त्रीय संस्कार से उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति है उसको दबोचने के लिए उसको अभिभक्त पराभव करने के लिए प्रवृत्त हैं स्वाभाविकी जो तमु तमु अज्ञान स्वरूप जो इंद्रिय वृत्ति है ये असुद है एक दैवी वृत्तिम प्रथि दैवी वृत्ति का कथन करते हैं आगे तथा तद विपरीता उससे विपरीत और सूर्य वृत्ति से विपरीत विपरीत है दैवी वृत्ति एक तथा देवानाम उक्त असुर वैपृत्यम सूढ़े देवता जो देवी वृत्ति जो है असुर से विपरीत होते दिखाते हैं क्या शास्त्र इत्यादि भाषा में कहा शास्त्रार्थ विषय विवेक ज्योति आत्मानो देव जिसके ज्योति प्रकाश स्वरूप है ये शास्त्रार्थ विषय जो विवेक ज्योति स्वरूप है यह शास्त्रार्थ विषय विवेक ज्योति है शास्त्रार्थ विषय जो ज्ञान ज्ञान रूपी ज्योति ऐसे स्वरूप होते कहता है स्वाभाविक तमोवरूप असुर अविव्यवाह कर वो दैविक वृत्ति की तमोवृत्ति को दबोचने के तैयार है ऐसी लड़ाई हो गई ये है ठीक है स्वाभाविक शास्त्र अनपेक्ष तमोरूप पापमासुर परिच्छेद अभिमान तस्व तिरस्करणार्थ कि स्वाभाविक शब्दार्थ क्या है शास्त्र की अपेक्षा किए बिना शास्त्र अनपेक्ष शास्त्र की अपेक्षा के बिना ही तमो रूप पाप्मासुर जो तमो रूप है अज्ञान स्वरूप है जो पाप है असुर है परिच्छेद अभिमान मैं यही होकर के शरीर को ही घेरने वाला जो पाप है तस्य तस्विस्करणाथम विमान को तिरस्कार करने के लिए दैवी वृत्ति की प्रवृत्ति होती है उक्तम आध्यात्मिक संग्रामम नहीं जो कहा गया जो आध्यात्मिक संग्राम है उसके समापन करते हैं निगमन वाक्य है क्या बोलते इति अन्योन्यम इत्यादि इत्यादि अन्य उद्भव रूप संग्राम सर्व प्राणीशु प्रतिदे हम देवासुर्रामो अनादिकाल प्रवृत्त की अभिता इस प्रकार एक दूसरे वृत्ति को दबाने के लिए एक दूसरे वृत्ति होते रहते हैं हमारे अपने जीवन में प्रात काल से सायंकाल तक देखेंगे तो ये वृत्तियां बदलती रहती हैं एक ही वृत्ति नहीं रहती बदलती रहती कभी वो दबा रही कभी वो दबा रही ऐसा होता है तो ये भाषाकार करें यदि अन्य अभिभव रूप उभव रूप एक दूसरे को दबाना अपना उन्नति चाहते हैं दोनों यही चाहती है इस रूप संग्राम ऐसा संग्राम जो है संग्राम तो नहीं संग्राम जैसा हो रहा है सर्व प्राणी से एक में नहीं सब में यही चल रहा है प्राणी मात्र में चलते दोनों वृत्ति सर्व प्राणी शुभ है प्रत्येक शरीर में प्रत्येक शरीर में देवासुर संग्राम जो देवासुर संग्राम यही प्रत्येक शरीर में चलने वाले इंद्रियों की वृत्तियां अनाधिकाल अनाधिकाल से चल रहा है, है। देवासुर संग्राम अभिप्राय एक अभिप्राय है बताया टीका उक्त रीत्या इस प्रकार से यथोक्ता नाम देवानाम असुरान से इस प्रकार से देवता और असुर दोनों दैवी दैववृत्ति और असुर वृत्ति दोनों का परा अभिभव एक दूसरे को दबाना दूसरे को अभिभव करना स्व स्वउव अपना उन्नति चाहते हैं दोनों इतम रूप संग्राम इस प्रकार का जो संग्राम है प्रतिदिन हम प्रत्येक शरीर में चल रहा है एक ही वृत्ति रहती नहीं है तमस तमस तमस्तव तमसत्व रजसभा का एक दूसरे को तो बातें रहते हैं प्रतिदेव अनादिकाल अनादिकाल से यह चल रहा है ये वृत्तियां चल रही है यथा देवासुर संग्राम था। जैसे देवासुर संग्राम समुद्र मंथन के समय हुआ उसी प्रकार यहां भी यह चल रहा है किमर्थम पुनर्पुरुषार्थ पुरुषार्थ रूपो देवासुर संग्राम स्तृति अस््राप्य थे किमर्थम अपुरुषार्थ रूप इस संग्राम के ज्ञान के लिए कोई प्रयोजन तो होगा नहीं यहां पुरुषार्थ तो ज्ञान आत्मज्ञान है <coughs> किमर्थम अपुरुषार्थ रूप जो पुरुषार्थ नहीं है देवासुर संग्राम की कहानी से यहां क्या मिलने वाला है किम को अपुरुषार्थ रूपो देवासुर संग्राम जो पुरुषार्थ नहीं जो देवासुर संग्राम या श्रुतिया किमर्थम श्राप्त श्रुति के द्वारा क्यों सुनाया जा रहा है यहां ये देवासुरा हो प्रसन्न के लिए आदि क्यों कहा तब कहते हैं सौ में कहते हैं वो यहाँ इस में इसलिए रखा है वो देवास्तु संग्राम को यहाँ सही है श्रुति आप आख्याय का रूपे कहानी के रूप में रखना चाह रहे हैं यहाँ कि क्यों तो धर्मा धर्माधर्म उत्पत्ति विवेक विज्ञान आया धर्म और अधर्म की उत्पत्ति क्यों होती है तो आसुरी वृत्ति आने पर अधर्म की उत्पत्ति होती है और दैवी वृत्ति आने पर धर्म की उत्पत्ति होती है विवेक के लिए धर्माधर्म दो प्रकार की उत्पत्ति दोनों की उत्पत्ति के विवेक माने ज्ञान के विज्ञान के लिए है कथ्य इसलिए कहा जाता है प्राण विशुद्धि विज्ञान विधि पर बताया है ये जो कहानी चल रही है प्राण की विशुद्धि ये सब पापों से भेदित हो जाते हैं ये सारी इंद्रियां आसक्ति रूपी पाप है इन सब किंतु मुख्य प्राण है कोई नहीं वो प्राण की जो विशुद्धि बताना है विज्ञान उपासना प्राण विशुद्धि विज्ञान मैंने उपासना प्राण की विशुद्धि स्वरूप उपासना है उसको विधान करना है मुख्य तात्पर्य है प्राण दृष्टि से उद्गित उपासना करना मुख्य तात्पर्य है अतः इसलिए उभय भी देवासुरा प्रजापतिर अत्यानिधि प्रजापत्या ये दोनों के दोनों चाहे तो प्रजापति के ही संतान है hmm. प्रजापति कौन प्रजापति का संतान प्रजापति यहां क्या लेना है कहते हैं प्रजापति इत्याधिकार कर्म ज्ञानाधिकृत पुरुष है कर्म और उपासना में जो अधिकारी पुरुष है वही यहाँ प्रजापति है यहाँ का प्रजापति वही है जो कर्म दैविक कर्म और उपासना में जो अधिकारी व्यक्ति है उसी को यहाँ प्रजापति समझेगा उसी में वृत्ति उत्पन्न होते रहते हैं तो उसी से उत्पन्न होने से उनके संतान को उसका संतान हो जाएगा ठीक है सही संग्राम और अस्मिर प्रकरण जो देवासुर संग्राम यहां चर्चा हो रही है इस प्रकरण में इसलिए प्राण से विशुद्धि विषय प्राण को विशुद्धि करना है ये दिखाना है प्राण विशुद्ध सिद्ध हो जाएगा इसकी चर्चा से बाकी सारे इंद्रिया जो होंगे पाप से भेदित हो, हो जाएंगे आगे कहानी दिखाएंगे आगे प्राण विशुद्धि विशुद्धि विषय विज्ञानम प्राण विशुद्धि विषय उपासना ये बतलाना पा विधाव में है कहानी इसलिए प्रवृत्ता है संग्राम तथा श्रुतियां कथा रूपेन में आख्या इसलिए श्रुति के द्वारा उसी प्रकार कथा के रूप कहा जाता है कहानी के रूप में ले जाकर के एक एक इंद्रियों की दृष्टि से उद्गित उपासना करने पर फेल हो जाएंगे सिद्धि नहीं होगी मुख्य प्राण रूप से उदगृत उपासना करने पर पाप नष्ट हो जाएंगे वो विशुद्ध है प्राण ऐसे है एक कहानी का तात्पर्य कहा इंद्रियाणाम विषय वही मुख्य धर्मस्य देखो धर्म और पाप के विज्ञान अधर्म का विज्ञान करना है इंद्रिया जब विषयों से विमुख हो जाएंगे अपने अपने गोलक में स्थित हो जाए उस काल में धर्म होता है और इंद्रिय जब विषयों की तरफ जाते हैं तो पाप पैदा हो जाता है ये स्थिति यही गलत है इंद्रियाणाम विषय बड़ी मुख्य है इंद्रियों का विषयों के द्वारा विमुख हो जाने पर विषय रहित हो जाते जब उस काल में धर्म होता है तेषाम तदातर अभिमुख्य विषयों की तरफ अभिमुख हो जाते हैं इंद्रिया लोलूप हो जाते हैं विषयों की तरफ स्थिति में पाप से उत्पत्ति पाप की उत्पत्ति हो जाती है ये विवेक विज्ञान सिद्धि इस विवेक के विज्ञान के उपासना के सिद्धि के लिए है ये विवेक करने के लिए है ये आजाई का प्रणी इसके लिए एक तो प्राण की सिद्धि के लिए है और एक धर्म अधर्म की विवेक के लिए इंद्रियां जब विष्ण तरफ जाते हैं तो अधर्म पैदा हो जाता है और इंद्रिया जब विष्ण से हटके अपने गोलक में स्थिर हो जाती है उस काल में धर्म पैदा होता है एक विवेक के लिए इसीलिए कहानी जाती है तस्मात इंद्रिया प्रयत्न दो विषय प्रावर्ण्यम पड़ेगा इसलिए इंद्रियों को जितने सारी प्रयत्न लगा करके विषयों की तरफ जाने का जो इनका स्वभाव बना हुआ है प्रावर्ण्य स्वभाव जैसे जल का स्वभाव नीचे जाने का है उसी प्रकार इंद्रियों का स्वभाव विषयों की तरफ जाने का प्राण जिघान ये वितरण स्वयं ऐसा कहा ये बाहर जाने वाले होते हैं तो विषय की तरफ जो इनका ढालू बना है जैसे जल जिम्न तरफ अपने आप अप चला जाता है कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता नीचे ऊपर की तरफ ले जाने तो बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा इसी प्रकार इंद्रियों को विषयों से विमुख करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा एक एकाएक विषय विषय में ले जाने के लिए स्वाभाविक है अनंत जन्म से चल रहा हमारा जैसे जल को नीचे जाने में कुछ नहीं करना पड़ता ऊपर लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा ठीक इसी प्रकार साधकों का यही काम होगा तस्मात इंद्रियाणाम प्रयत्न इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक विषय प्रावर्ण परिहर विषय की तरफ जाना जो इंद्रियों का स्वभाव बना उसको हटाना चाहिए यही मुख्य यहां काम होगा तदवैमुख्यम तदविमुख्यम चा श्रेय थी यत्नाद आधेयम और जो इंद्रियों से विमुख होना है विषयों से वैमुख्य करना है इंद्रियों को वह तो स्त्रीय चाहने वाले कल्याण चाहने वालों के लिए उसका आधान करना चाहिए जितना हो सके उसको धारण करना चाहिए विषयों के तरफ से हटाने का प्रयत्न करें इसको करना चाहिए कहा यजमान प्राणा एव एक देवासुरभावश्यम उत्तरत्व अतः शर्थ अतः है ना यहाँ अतः का अर्थ करते हैं अतः उभय भी देवासुरा प्रजापति रच यजमान प्राणाम है यह झगड़ा किसका है जो यजमान है कर्म करने वाला है उपासना करने वाला है उसी के इंद्रियों में झगड़ा है इसलिए प्रजापति वही है यहां तो ब्रह्मा जी आती नहीं यजमान प्राणा नाम है जो यजमान उपासना और कर्म करने का अधिकारी जो बना है यहां वही है यहां। उनके प्राण मानी इंद्रियों का ही देवाशुर भाव से देवाशु भाव यानी अध्यात्म एक कहा है इसलिए वो तत्व अथ इसलिए अतः शब्द से कहा प्रजापति शब्द से अर्थम अपाकृत्य विवक्षतम अर्थमापात प्रजापति का शब्द का अर्थ होता है विराट आदि के प्रजापति बोलते हैं तो वो रूढ़ है वो एक विषय यहाँ पर विवक्षित अर्थ अध्यात्म में चल रहा है इसलिए यदमान शरीर प्रजापति है उन्हीं में ये दुर्वृत्तियां उत्पन्न होनी है इसलिए वो संतान के रूप में हो जाएगा ये बोलते हैं प्रजापति शब्द से रूढ़म अर्थम अपाकृत्य प्रजापति शब्द का जो रूढ़ अर्थ है उसको परित्याग करके हटा करके विवक्षित अर्थ यहाँ दिखाते हैं जो अध्यात्म में घटाना है यहां जिसने कहा प्रजापति कर्म ज्ञानाधिकृत पुरुष प्रजापति शब्द अगर जो कर्म और उपासना में अधिकारी पुरुष होगा वही यहां प्रजापति हो क्यों उसी के यहां पर दो प्रकार के गृह वृत्ति चलनी है उसके संतान के रूप में हो गए वो एक कहा उक्त पुरुष प्रजापति इतना गमकम जो कर्म और ज्ञान में अधिकारी कर्म और उपासना में अधिकारी उक्त रूप ऐसा पुरुष जो होगा प्रजापति यहां एक गमक देते हैं क्या देते हैं पुरुष इत्यादि मानी कहीं श्रुति में कहा पुरुष एवं उक्तम अयमे महान प्रजापति यही उगता है यही ओंकार है और यही महान प्रजापति यही है कहीं श्रुति में ऐसा वाक्य है ऐसा बोला हुआ स्तुति कहीं अन्य श्रुति है यदि श्रुत्यंतरा अन्य स्त्रुति में ऐसा कहा है इसी वह प्रजापति सबसे कहा है श्रुति ने तथा कथम पुनर्थोक्ता तथा कहते हैं तो पूर्वोक्त लड़ाई बड़े देवासुर दोनों का उसके उस कर्म और उपासना में अधिकारी पुरुष का संतान कैसे बनेंगे वो अपत्यव कैसे आएगा उनमें संतान कैसे होगा संतान कैसे बनेगा ये कहा तस्करीय स्वाभाविक कर्णवृत्त जो विरुद्ध अपत्यानी इवत तद उद्भवत् उद्भवत्वा कहा उस कर्म और ज्ञान में अधिकारी कर्म और उपासना में अधिकारी जो वृत्ति होगा उसका शास्त्रीय जो स्वाभाविकी वृत्ति कारण इंद्रिय वृत्ति है कारण वृत्ति वे इंद्रिय वृत्ति शास्त्रीय वृत्ति और स्वाभाविकी वृत्ति दो प्रकार की वृत्तियां हैं एक स्वाभाविकी है और एक शास्त्रीय है शास्त्रीय स्वाभाविक दो प्रकार की कर्णवृत्त इंद्रिय की विरुद्ध विरुद्ध है शास्त्रीय अलग है स्वाभाविकी अलग है अपत्यन इत तद उद्भवत् अपत्य जैसे उससे उत्पन्न होते हैं उसी व्यक्ति से उत्पन्न हुए इसलिए वो उसके संतान रूप में मान्यता दी ग्रीति उत्तम संग्राम वितम पराम यहा था यत्र समय तिरे ऐसा बोला था किसी विषय को लेकर लड़ पड़े कहा था तो ये उत्तम तो यात्रा में जो कहा था संग्राम निमित्त संग्राम को निमित्त बताया गया उसको परामर्श करते हैं तत् तो आगे तत् है माने तद ह देवा उदीम आजह इत्यादि है माने तत्र यात्रा से आरंभ हुआ है तो तदग तत्र तत्म तत्र तत्म एक कहा तत्कार तत्र तद ह देवा ये आया वहां तत्थ तत्र है उसी तत्र उत्कर्ष अपकर्ष लक्षण अधिवेते हैं अपना उत्कर्ष से चाहते हैं दोनों दूसरे का अपकर्ष चाहते हैं दूसरे को दबाना चाहते हैं अपनी उन्नति चाहते हैं यही है लड़ाई का मामला हर जगह लड़ाई का मामला यही है सब हाँ। जगह अपनी बड़प्पन दिखाना है तो दूसरे को छोटा बनाना है वो भी वही चाहता है मैं छोटा हूं मान लेता तो लड़ाई नहीं वो भी कहता मैं बढ़ा हूं ये भी बढ़ा मैं ही अब यही तो लड़ाई होती है और कहाँ होता है दूसरे को दबाना अपने उन्नति दिखाना संसार में लड़ाई इसी की है किसी विषय को लेकर वो चाहे धन में हो विद्या में हो कहीं भी थी थी हो लड़ाई होती है तो उत्कर्ष उत्कर्षा प्रकर्ष भाव को लेकर ही होता है चाहे रूप में हो गुण में हो कहीं भी लड़ाई होती है जिनमें तो अनेक है कि उत्कर्ष वो अपने उत्कर्ष से चाहता है दूसरे को थोड़ा दबाना चाहता है और वो भी ऐसे चाहता है जिसे लड़ाई होती है दोनों की लड़ाई यही है और लड़ाई के कोई काम ही नहीं है एक के कहा एक मान जाता तो लड़ाई क्यों होती है? वो अपनी बात मनाना चाहता है या अपनी बात मनाना चाहता है वैसे ही लड़ाई होती है लड़ाई का मामला यही है इसलिए साधकों को ऐसे स्थान में चुप हो जाना उचित होगा अच्छा कहा तत् इत्यादि तत आसन कहा था तत् माने तत्र तदह तत देवासुर आया था तब तत मन तत्र है उत्कर्ष अपकर्ष लक्षण निमित्ते जो उत्कर्ष और अपकर्ष लक्षण निमित्त यही है इनका लड़ाई का मामला एक दूसरे प्रति आपने उत्कर्ष से चाहती है और दूसरे को अब दूसरे के अपकर्ष से चाहती है वो भी वैसे चाहती है इसलिए लड़ाई होती है एक देवा। उद्येधं, उद्येधं कहा उदगी उदगित भक्ति उपलक्षित औम कर्म आचारू आहृत कहा उद्गित अथ उदगी अवय जो ओंकार है उसको उन्होंने आहरण किया ये बोलना चाहते उसका सहारा लिया ठीक है hmm. देवान उत्कर्ष अपकर्ष चुरा अस्वीन निमित्ते देवताओं का उत्कर्ष और असुरों का अपकर्षक इस निमित्त में प्रथम उद्गी भक्ति आहरण देवताओं ने अपने उत्कर्ष चाह असुर का अपकर्ष चाह इसलिए है सहारा लिया ये बोलना चाहते हैं तो कैसे सहारा लिया उसको कैसे आहार किया उदगीत का, का। हैं उदगीतम कहा उद्गीतम माने उद्गीत उदगित उपलक्षितम उपलक्षित कर्म आज उद्गीत माने उद्गीत कब होता है एक उद्गान कर्म होगा उसमें उद्गीत ओंकार का उच्चारण वहां होगा कर्म का आहरण किया उद्गीत का अर्थ उद्गीत में उद्गीत का जहां पर उद्गीत का उद्गीत का उपासना होगी उस कर्म का आहरण किया।, किया ये बोलते हैं आहिर क्या बनता ये बोला आगे ठीक है लक्षित लक्षण न्याय सूचा देखो शब्द का अर्थ कई प्रकार तीन प्रकार से होता है एक तो शक्ति वृत्ति से होगा जैसे गंगायाम उदगम ऐसा बोलेंगे गंगायाम नौका गंगायाम मीना ऐसा बोलेंगे गंगा में मछली है गंगा में नौका है तो नौका का अर्थ गंगा का अर्थ गंगा ही रहेगा वहां गंगा वाने बहता पाए उसमें नौका होती है भीन होता है शक्ति वृत्ति से अर्थ होगा गंगा बढ़ता है कभी कभी गंगा पद गार्थक गंगा का तीर करना पड़ता है आगे के शब्द को देख लक्षण करनी पड़ती है लक्षण क्यों गंगायान घोषा किसी व्यक्ति ने बोला आप तो है बोलने वाला घोष माने फोस की झोपड़ी को घोष बोलते हैं घोष बोलते हैं संस्कृत में घोष कहते हैं फोसनाश फोस की झोपड़ी होगी गंगा माने बहता पाणी में असंभव है फोस की झोपड़ी बह जाएगी कहां रहेगी वो आप तो है सामने वाला विप्रलम्बक नहीं है भ्रांत नहीं है अब तक तो है उसकी बाणी है तो तात्पर्य संगति लगानी पड़ेगी श्रोता को तो क्या करता है गंगा पद का बाच्यार्थ त्याग करके लक्षणा कर देता गंगा मानी गंगा का किनारा गंगा शब्द का अर्थ गंगा का किनारा समझता है ये लक्षणा वृत्ति से ध्यान होता है शक्तिवृत्ति से गंगा का गंगा शब्द समझता है क्या गंगाया नौका बोलते समय गंगा पद का पानी केन्तु गंगायाम घोसा जब आ जाएगा तो लक्षणाधि से गंगा पद का अर्थ गंगा का तट गंगा के किनारे आगे पर जो घोसा है वहां हो सकता है वहता पानी में संभव नहीं है लक्षणाधि कहते हैं तीसरा एक होता है लक्षित लक्षणा वो लक्षणा से भी आगे लक्षणा कर ऐसे करके भी अर्थ निकालते हैं जैसे द्विरेफ शब्द आया द्विरेफ है एक भावरा के लिए प्रयोग कर रहा है हो। होता है तो पुष्पों का पराग लेने वाला द्विरेप शब्द तो का क्यों द्विरेव का बाकी अर्थ दो रकार द्विरेव शब्द का अर्थ बाकी अर्थ क्या होगा रेप नहीं रकार दो रकार को द्विरेव बोला जाएगा बात्यार्थ शक्तिवृत्ति से अर्थ लेंगे तो दो रकार आता है लक्षणा करेंगे तो क्या होगा दो रकार जिस शब्द में है उसको कहेंगे द्विरेव जैसे गंगायाम घोषा तो वहां पर घोष में लक्षणा कर दी थी द्विरेप शब्द का अर्थ करें दो रेप जिसमें है उसको दुरेप बोलेंगे जिस शब्द में होगा द्वीरेप दो रकार जिस शब्द में होगा उसको दूरेप बोलेंगे तो द्विरेप वाले शब्द भी बहुत सारे होते हैं जैसे भ्रम भी होता है धर्म भी होता है दो रकार होते हैं जिंदी में ऐसे शब्द बहुत सारे हैं तो उनमें से फिर उन शब्दों से भी लक्षणा करेंगे भ्रम ये लक्ष्य लक्षण हो है लक्षणा करने के बाद भी मानेक थे द्वीरेप वाला भ्रमर र धर्म व बहुत सारे शब्द बनते हैं दो, दो, दो वाला तो उस स्थिति में क्या करेंगे फिर एक विशेष में ले जाएंगे उससे भी लक्षित करेंगे भ्रमर में भ्रमर में दो, दो रकार होता है भ्रम र दो, दो रकार होता है तो दूर एक शब्द का अर्थ है लक्षित लक्षण के द्वारा भ्रमर शब्द अर्थ निकालते हैं लक्षित लक्षण बोलते हैं इसी प्रकार यहां भी उद्घित शब्द अर्थ लक्षण आवृत्ति से कर दिया उद्घित कर्म ये कहा था कि अवगात्र उद्ग, कर्म को यहां उदगिर शब्द से कहा गया लक्षण तृति से माने उसके संबंध है उसमें इसलिए सबके संबंध हो लक्षण लक्षणा तृति से अवगात्रा उसके भी लक्षण करेंगे आगे क्या करेंगे ज्योतिषोमारी याग वही बताइए काम ज्योतिषुमारी याग होगा उसमें अवगात्र कर्म होगा उसमें उद्गी दान होगा इसलिए यहां उद्गी शब्द का था यह होगा उन्होंने ज्योतिष तो मदि याग का सहारा लिया ये बोलना चाहते हैं ये कह रहे हैं लक्षित लक्षणा न्याय सूचित तस्यापि कहा जो उद्गित शब्द का उद्गित भक्ति से उपलक्षित औगात्र कर्म कहा गया था उद्गान कर्म कहा था उसको कर्म भी कहा होगा ऐसे नहीं होगा तस्यापि केवल से आहार असम वह उद्गान कर्म भी केवल ऐसे पागल होगा बोलेगा नहीं कोई एक विशेष में बोलेगा तो उससे भी लक्षित होगा यज्ञ विशेष केवल से आहार असम व्योतिषमादि आमता ज्योतिष तो मदि याद का सहारा लिया ये कहना चाहते देवताओं ने सहारा लिया ये बोलना चाहते है अच्छा टीका मैं कहा उदगीत भक्ति रिव इति अपे अर्थ सी माने जैसे उदगीत शब्द का अर्थ उदगीत उदगान में पहुंचा दिया लक्षणा से उसी पर अर्थ फिर लक्षण के ले गए ज्योतिषों में उदगीत शब्द का अर्थित उद्गी आर बनता है वहां उसका अर्थ है देवताओं ने उदगान किया मैंने ज्योतिष टोमा याग् का सहारण किया यात्र आएगा लक्षित लक्षण के द्वारा उदगित का अर्थ कर दिया उदगान कर्म और उदान कर्म जहां होता है वहां पहुंचा दिया उदगित का अर्थ लक्षण का लक्षण कर लक्षित लक्षण तदाहरण प्रयोजन प्रश्न पूर्वकों का खरीदेश वो जो ज्योतिष का जो आहरण है उदगित शब्द से कहा गया वो क्यों किया प्रश्न पूर्वक का कथन देते तद के मत यह प्रश्न आया ऐसा क्यों किया उन्होंने उदगित का उदगृत कर्म का आहरण क्यों किया तो कहते हैं आजरू इति कथा हम आजरूर उचित उत्तर देते हैं अनेन कर्मणा एनान असुरान अभिभविष्यामा इत्यव अभिप्राय सं इस कर्म के द्वारा उद्गित उदगान कर्म के द्वारा हम असुरों को दबोच डालेंगे ऐसे उनके मन में भावना थी इसको लेकर के वो काम करने लगे कहा ये अभिप्राय वाले होते हुए वो काम करने लगे कहा अगे ठीक में संप्रतिगित आहरण प्रकारेंगे अब उद्गीत का आहरण करना है माने उद्गान कर्म करना उन्होंने तो क्या करेंगे पहले दृष्टि से ओम कार्य की उपासना करेंगे किन्तु तो होने सफल नहीं होंगे ये बोलना चाहते हैं आगे भाष्य था यदा तो तद कर्म आजगी सब तदा जब देवता लोग शीर्षक में भाष्य है जब देवता लोग उस उदगित कर्म वहीं आहरण करके छूप गए तब तला क्या किया तब क्या से मंत्र है तेह नाशिक्यं प्राणम उदीत मुसंचक्रीरे तंभासुरा पापना विवु तस्मा उभय जिघ्रती दुर्ली च दुर्गंधी चापना है सीध देह नाशिज्यम प्राणम उदीत उपाशक्रीड़े असुरा पापनाधु तस्त्म भिघ्रती सुलभी च दुर्गंध चाप्मा सब्ध ते माने देवाह प्रसिद्ध है उन देवताओं ने नासिक्यम प्राणम उदगित उपासना चक्री देखा तो नाशिका माने नासिका में होने वाले प्राण या प्राण शब्द है घ्राण इंद्रिय घ्राण दृष्टि से उदगी उपासना की एक ओंकार उपासना की घ्राण दृष्टि की आता है चक्री देख तम असुरा पापना बिगुरु कुछ तो नासिका वाला प्राण है उसको क्या किया असुरों ने पाप के द्वारा वेद्यान दिया क्यों तस्मात तेरह उभम जरूरी इस कारण से कि घ्राण इंद्रिय क्या करते पाप से वेदित होने के कारण दोनों को सुंगता है वो सूर्य दुर्गंधी तो दुर्गंध दोनों को सुंगता है पापना ही है सीधा ऐसा घ्राण है कि घ्राण इंद्रिय जो है पाप के द्वारा विद्या है क्यों इसमें विषयाशक्ति है घृण इंद्रिय अपने विषय दूसरे को नहीं देती जो गंध ग्रहण करती है दूसरे इंद्रियों को कुछ नहीं देती उसको लेकर के अभिमान है उसको मैं ही गंध ग्रहण कर सकती हूँ बाकी करके दिखाए कोई तो कर नहीं सकता हर इंद्रियों का अभिमान है चक्षु कहेगी, रूप कौन देखेगा रसना बोलेगी रस का ग्रहण आस्वाद कौन आस्वादन कौन करेगा मेरा काम सबका अभिमान है जो इंद्रियो बोलेगी छोने का काम आएगा कठोर और मुलाम मैं हूं श्रोत इंद्र कहेगा अरे शब्द सिंधि का प्रसंग आएगा तो तुम लोग करोगे क्या मैं हूं मेरे बिना नहीं होता सब में आ सकती है अभिमान है सब में उसी अभिमान के कारण पाप से व्यतीत हो जाता है सकता इसलिए अभिमान रहित हो जाना चाहिए व्यक्ति को अभिमानी को पाप से करेगा सिर पर ये बोलना कहा नासिकम प्राणम उदगीतम उपासना चीज नासिका में रहने वाला जो प्राण माने घ्राण इंद्रिय तो घ्राण दृष्टि से उद्गित की उपासना की उपासना तो ओंकार की है दृष्टि घ्राण दृष्टि से की किंतु तो सफल नहीं हो पाए तो अम्भव असुरा पापना दिव्य उस घ्राण को असुरों ने पाप से वेतित कर दिया आसक्ति रूपी असुर रहे अपने विषय में आसक्ति हो आसक्ति के कारण असुर है वो आसक्ति है उसने वेद कर दिया आप पाप डाल दिया तस्मात तेरा तेरह जिग्रे इसी कारण से असुर वे वे से वेदित है वह आसक्ति से वेदित है पाप से वेदित है इसलिए यह दोनों को सुनता है सुरभित और दुर्गंधि चल सुर दुर्गंधि दोनों को सुनना पड़ता है इसको पापना ही ये विद्या पापना विद्या पाप से वेदित है यह अच्छा कहते हैं तेह देवा नासिक्यम वो देवता लोग नासिकम माने नासिकायां भवम नासिका में होने वाले शरीरा भयवा प्रत्यय लगाए नासिका में होने वाले नासिक बोलते हैं जो नासिका में होगा उसको नासिक बोलते हैं नासिका में क्या है घ्राण इंद्रिय है यही है नासिक नासिकायाम भवम चेतनावंतम घ्राणम चेतनावांग मन चेतन जो घ्राणेन्द्रिय है उसकी प्राणम घ्राणम प्राणम जो घ्राणरूपी प्राण उदगीत करता रं उद्घाटन करता तो उद्घातारम उदगित वर्ग उपासना चक्रिय उदगित अवय रूप से उसकी उपासना माने यहां पर ये जैसा अर्थ आया नहीं समझ रहा अर्थात ऐसा करना कहते हैं पासिका नासिक प्राण दृष्टिया उदगीत उदगिथाख्यम अक्षर उनका उपासना चक्रिय अर्थ होगा नासिक के नासिका में रहने वाले नासिकीय दृष्टि से नाशिकी जो प्राण दृष्टि है में रहने वाले जो प्राण है ग्राम उस दृष्टि से उद्गित नामक जो ओमकार है उसकी उपासना की जाता है, उद्गित प्रगल है ओमकार की उपासना है तो या प्राण की उपासना नहीं तो है ओमकार की तत्त दृष्टि से प्राण की उपासना ओमकार की उपासना समझदारी कहा प्रकृतार्थ प्रत्यागो अप्रिक उपादान च न ऐसा अर्थ करने पर नाशिक प्राण दृष्टि से उदगित उपासना की यह अर्थ करने पर प्रकृत जो अर्थ था उदगित उपासना प्रकरण है उसका प्रकृत अर्थ का परित्याग और अप्रकृत अर्थ का ग्रहण सिद्ध नहीं होगा तभी ठीक हो जाएगा कहा अच्छा।, अच्छा आगे क्यों तो प्रकरण किसका चल रहा है कहते हैं खालू एत अक्षर से यदि ओंकारोही उपासतया प्रकृत एकत अक्षर से उपव्याख्या ऐसा या था प्रथम अध्याय का अंतिम किसी कई चारिक व्याख्या है कहा था कि अक्षर कई उपासना श्राण की उपासना नहीं आगे बोलता है में पूर्वादी होता है ननु उदगीत उपक्षि कर्म आहृतों कर्म का आहर किया कहा था अभी आपने उद्गीत शब्द से लक्षणा से उद्गीत कर्म उद्गीत से उदान कर्म कर कहा था फिर यहां ओंकार उपासना कैसी होगी इदानमे कथम नासिक प्राण दृष्ट ओंकार उपासन गया था फिर अभी आप पहले तो ऐसा बोला उदित कर्म उद्गान कर्म को कर्म किया कहा था देवताओं ने अब इदानी फिर अब इदानी में कथम नाशिका प्राण दृष्टि ओंकार उपासना चित्या था फिर इस समय आप ऐसे क्यों बोलते होगी नाशिका मेरा है होने वाला जो प्राण मान ज्ञानेन्द्रिय दृष्टि से ओंकार की उपासना की देवताओं ने ऐसा कैसे कहते हो आप ये कहा तो सिद्धांत कहते नहीं सुदर्शन उदगीत कर्मणि ये वही तत्कर्तृ प्राण देवता दृष्टिया उदगीत भक्ति अवश्य ओंकार उपास्य नहीं है तो उद्गित कर्म ही हो रहा है यहां पर केवल यह उपासना नहीं ओंकार उपासना कर्म कर्मांग अवबद्ध उपासना चल रही है उदगित माने वहां पर उदगित कर्म चल रहा है उसी में ही तत्कर्तृ उसके जो कर्ता है उदगित कर्म का कर्ता प्राणदेवता दृष्टिया उस कर्म करने वाला जो प्राण देवता है घ्राण देवता है उसको उदगित दृष्टि के अवैध भक्ति ओंकार का उपासना तद दृष्टि से न घ्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना स्वतंत्र स्वतंत्र ओंकार की उपासना यहां नहीं है ये कर्मांग अभवत उपासना चल रही है कर्म हो रहा है कर्म चल रहा है उसके एक भाग ओंकार है अतः आदर्त है कर्म आहित इसलिए उस, उसके लिए कर्म का आहरण हो जाता है गुर की उपासना के लिए कर्म करने लिए करने पड़ेगा उनको एक तारीख युक्तम एवतम ये ठीक ही कहा है ऐसा बताया तम एवं देवैर्वृत्तम उदगातारम्भ इस प्रकार से देवताओं ने जिनको वर्ण किया था उदगाता को नासिकिया प्राण को नासिका में होने वाला प्राण घान इंद्र को वर्ण किया उदगातारम्भ उस प्रसिद्ध है असुरहा जो असुर लोगों क्या है असुर यहां स्वाभाविकी त्मना स्वाभाविक तो जो तम स्तम स्वरूप है अज्ञान वृत्ति जितने भी हैं ज्योतिरूपम नासिकम प्राणम देवम जो ज्योति स्वरूप प्रकाश रूप जो नाशिका में होने वाले प्राण है ज्ञान है देव है उसको स्व तो उत्थेन पापना अपने द्वारा उत्पन्न जो पाप है आसन वृत्ति के द्वारा उत्पन्न पाप के द्वारा अधर्म आसन रूप है अधर्म, अधर्म है आसक्ति विश्व में आशक्ति उसकी उसके द्वारा विविधूर मैंने वित्त बंधा उनको वेधन कर दिया संसर्गकृत बंत मैंने संबंध कर दिया पाप का संबंध जोड़ दिया नाशिका में जाने वाले प्राण को ग्रहणों को सही नासिक है प्राण कल्याणगंध ग्रहण अभिमान संगा अभिभूत उसमें आसक्ति से अभिभूत है अभिमान है उसमें हाँ मैं अच्छे गंध करने वाली हूं ऐसा भूलती सही नाशिक प्राण कल्याण गंध ग्रहण अभिमान आसंग अभिभूत है कल्याणगंध मैंने मैंने सुंदर गंध ग्रहण करने के जो अभिमान की आसक्ति है उसे अभिभूत है दबी हुई है विवेक विज्ञान हुआ जिसके कारण आसक्ति के कारण विवेक विज्ञान दबी हुई है अभिभूत विवेक विज्ञान जिसके विवेक विज्ञान दबा हुआ है ऐसा हो गई सतेरा दो तेरा वो जो ग्रहण घ्राण इंद्रिय है वह उसी दोष के कारण पाप से वेदित होने से पाप संसर्गीप के साथ संसर्ग बन गया उसका तद एकदम उत्तम असुरा पापना यही बात बताई है यहां असुरों ने पाप से वेद दिया आकर के इसमार आसुरे ने पापना वृद्ध जिससे कि असुरों में द्वारा पाप से वेदित है ये तस्मात इसी कारण तेरह उस घाण इंद्रिय के द्वारा पापना प्रेरित हो घ पाप के द्वारा प्रेरित जो घ्राण होगा घ्राण रूप प्राण वह दुर्गंधि ग्रह का प्राणी नाम दुर्गंधि का ग्रहण करने वाला हो गया प्राणियों के घ्राण आसक्ति के कारण आसक्ति पाप से अतः तेन उभय जिकृति इसलिए लोग क्या करते हैं दोनों को सूंघना पड़ता है उसको ग्रहण के द्वारा वो पाप से वेदित है अतः तेन वाले ग्रहण प्राण है ना उभयम जिकृति लोग दोनों को ग्रहण करते हैं सूरभीत और दुर्गंधित सूरभित दुर्गंधित दोनों में ग्रहण करना पड़ता पाप है पापराई है सब इसमार विद जैसे कि ग्राम इंद्रिय पाप से वेदित है उभय ग्रहण अविवक्षता में या उभय पद जो मंत्र में है उसकी विवक्षा नहीं है ये उभयम हवीर आरतिम आर्थित पथ था वहां जिसके हबी स्वच्छ हवी है ऐसा कहा गया वहां उभय शब्द एक ही के लिए प्रयोग हुआ यहां भी एक ही पाप से वेरित है इसलिए दुर्गंधी सूखना पड़ता है सुगंधि तो पाप का फल नहीं है दुर्गंधी सूखना पड़ता है एक ही अर्थ है उभय ग्रहण अविवक्षित होगा उभय विवक्षित नहीं है माने सुगंधि ग्रहण कारण तो इष्ट ही है दुर्गंधी भी ग्रहण करना पड़ता है क्यों पाप का फल वही है दुर्गंधी सुगंधि तो पाप का फल नहीं है दुर्गंधि है सूरभी तो है पुण्य का फल है वो भी तो आसक्ति के कारण हुआ वो ये कारण का देव यदेव इधम अप्रतिरूपम जिग्रती समान प्रगणस्ते क्योंकि यदेव यह वृद्धांग आया है कि यदेव इधम अप्रतिरूपम जिग्रति ऐसा आया है वृद्धावन जो यह इंद्रिया क्या करती है तो उसके लिए अच्छा नहीं है उसको भी ग्रहण करना पड़ता है तो इधम अप्रतिरूपम चक्षु के लिए तो प्रतिरूप नहीं अच्छे रूप नहीं उसको भी इसको ग्रहण करना पड़ता है समान प्रगण से इसी प्रकार की कहानी होगा ऐसा आया तो उभय ग्रहण वहां नहीं है इसलिए उभय ग्रहण अविवक्षितम ऐसे बोला ठीक है अचेतन से कर्म से उदगात्रित तो असंभवान विशेष इंद्रिय अचेतन है तो फिर उदगात्रित्व तो कैसे होगा उदाहरण कैसे करेगी कर्मों वो प्रश्न उठा तो उसके विशेषण लगाते है। चेतना बनतम चेतनायुक्त है वो चेतना शक्ति से उत्तर मुख्य मुख्यम प्राणम व्यावर्त मुख्य प्राण यहां प्राण शब्द का अर्थ घ्राणेन्द्रियोलासिकाणका प्राण का अर्थ मुख्य प्राण नहीं नासिका में होने वाले प्राण मानी घ्राणेन्द्रियाम उदगायी बाय का श्रुति में आसने में आया मुख्य प्राण है उदगाया हमारे लिए तुम उदगा करो प्राण जब उद्गान करेगा तो सबको फल मिलेगा ऐसा होता है तम तो ना उद्गाय न माने अस्माकम उदगा तो आप उद्गान करो इधना एक आश्रित आह भागस ने श्रुति को लेकर के कहा आश्रय लेकर कहा उद्गीत कर्ता रहा उद्गीत करता चेतन वाला वह तो आश्रय करके कहा, कहा। अथ उदगीत भक्ति श्रूयते न तो उद्गाता यहां तो उद्गीत भाग ही सुनाई पड़ता है उदगाता तो सुनाई नहीं पड़ता तो तद कथम तद उपासनम फिर यहां पर वो उपासना कैसी होगी एक प्रश्न आया तो भक्तिया। था भक्तिया इत्यादि भाषा ने कहा भक्ति भक्तिया उपासना चक्रे उपित भक्ति के द्वारा उपासन उदित भाग उपासना, ओम है उसके द्वारा उपासना की जाता है ठीक है तया उपलक्ष्य उद्घातर उपाषति भक्ति द्वारा उपलक्षित होगा उसके बाद उपासना उपासना की आता है। कथम उपासनमेक्षाया उदगित प्रार्थनाया इस प्रकार यहाँ कैसे उपासना की करता की प्रार्थना की इन्होंने उसके नौनेता किया अक्षरोक्तम अर्थम उत्तर वाक्यर्थ महा में एक, एक एक जैसे शब्द आया था वैसे अर्थ बता दिया किंतु अब वाक्य से क्या निकालना है तात्पर्य तब वाक्य अर्थ निकालते हैं नासिक के में कहा नासिक के प्राण दृष्टिया उद्गीता अक्षरम ओंकार उपासना नासिक के प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना की यह अर्थ करना प्राण की उपासना अर्थ शब्द से ऐसा आ रहा की उपासना किन्तु तो घृण की उपासना नहीं घ्राण दृष्टि से यहां पर ओंकार की उपासना की यह अर्थक अर्थक होगा अक्षरम ओंकाराख्यम यह उपास्यत्व तो व्याख्या थे ओंकार उपास्य कैसे बना दिया आपने या तो प्राण की उपासना घाणी की उपासना दिख रही मंत्र में किमिटी अक्षरम ओंकाराख्यम यह उपास्यत्व थे या अक्षर जो ओंकार तो है उसके उपास्य रूप से क्यों व्याख्या किया जाता है प्रश्न उठा तो एवं ही कहा एवं ही प्र प्रकृतार्थ परित्यागो अपरकृतार्थ उपादान चल इससे क्या फायदा होगा प्रकृत अर्थव ओंकार की उपासना चल रहा है उसकी परित्याग नहीं होगा और अपरकृत अर्थ है इंद्रियों की उपासना कहा नहीं उसको ग्रहण करना ये दोनों नहीं रहेगा प्रकृत अर्थ का त्याग और अपरकृत ग्रहण ये दोनों नहीं रहेगा यह फल होगा उपता में वुटाई थी इसी को स्पष्ट करते हैं खल इत्यादि क्योंकि पूर्व पूर्व खंड के जो अंतिम मंत्र में था, मंत्रुत अक्षर से था, इसी अक्षर के व्याख्या होती है कहा था अक्षर माने की व्याख्या सारी कीख्या मैने ओंकार कीख्या है अक्षर से ओंकार होती खंड का दसम मंत्र ओंकार उपास तथा घ्राणस उदृष्टिया उपासने प्रकृत पर प्रत्यागो भक्त घ्राण प्राण दृष्टि उपास्य तो अंगीकार अप्रकृत उपासना विशेष ऐसा नहीं रहेगा दोनों दोस्त नहीं आएगा घ्राण को उदगात्री दृष्टि से उपासना करने पर प्रकृति परित्याग हो जाएगा उपासना ओमकार की करना है घ्रहण की करेंगे तो प्रकृति जो चल रहा था उसका परित्याग और भक्त घ्राण जो गौण है प्राण घया गौण प्रयोग करके घ्राण की ग्रहण जो प्राण दृष्टि उपासित अंगीकार अपत उपाधानम और अप्रकृत उपादान भी नहीं मन नहीं रहेगा ग्रहण भी नहीं होगा एक पूर्वापर विरोधम आसंग पूर्व में कुछ कहा अभी कुछ कहना चाहते हैं पूर्वाधि शंका करा नमो उद्गीत उपक्षित कर्म आहृत बनता उदगीत के द्वारा उपक्षित जो कर्म उदगान कर्म आहरण किया देवताओं ने ऐसा कहा आपने उपलक्षण था ना अब क्या कहां से हैं अब कहते हैं इदानम कथम नसिक प्राणदृष्ट ओंकार उपासीता नासी के प्राणदृष्टि के द्वारा उपायसन कैसे होगी कर्म का उद्वीतकर्म के आहरण कहता अफ्यपिक उपासना कैसी हैं उत्तर देते हैं उदीत उपलक्षि औदात्रेण उपलक्षित उप, ज्योतिषिकर्मा आहृत पहले ये उदगीत के द्वारा उपलक्षित जो औदगात्र कर्म है उसके द्वारा उपलक्षित लक्ष, लक्षित लक्षणावृत्ति को लेकर के ज्योतिषोमादि कर्म आहितम उत्तम पूर्व ने कहा था आपने ज्योतिषमादि कर्म किया देवताओं ने कहा था अब तदाहरण तस्वीर उपासना उसका आहरण करना वही उपासना है उसकी ज्योतिषोम का, का कार्य करना वही उपासना है उसकी है उपासना तद विरुद्ध के प्राण दृष्टि अक्षर उपासना मतलब तो पूर्वाधि का था उसके विरुद्ध है नासिक के प्राण दृष्टि से अक्षर उपासना करना यह विरुद्ध हो गया पहले कर्म किया कहा था अभी उपासना बोले जा रहा है विरुद्ध होगा ये कहा तो सोपेर मिथो विरोधो करे थे अपने कहा हुआ जो बातें हैं परस्पर जो विरोध का परिहार करते हैं समोसा इत्यादि कहा तो उद कर्म आदि कहा समय हो गया है यह रखा माणश चक्षुशोत्रो इंद्रि चर्वा सर्व ब्रह्मोपनश मह ब्रह्म निरात्रिया महम निरात्र